सम्यकोसा क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शश्वत शांति निगत प्रति जानी ही नवे भक्त प्रण्य ये बात बहुत बढ़िया है दुराचारी से दुराचारी पुरुष भी यदि अनन्य भाव से भगवान का भजन करे तो वो पवित्र हो जाता है इसमें कहीं कोई शंका का लेख नहीं है बिल्कुल सही बात है लेकिन ज्ञानियों के बारे में इसमें इसके प्रति जो शंका करना है वो श्लोक आप याद कर लो गीता का गीता में ही वो भी है वो भी है अति तेज अति पापे भर्वे पाप कृतम सर्व ज्ञान प्लव नव वृदिनम दुनिया के सब पापियों को छांट कर तीन पापी खड़ा कर लो ये पापी है ये पाप कृतर है ये पाप कृत है ये पाप पापकृतर है ये पाप पापकृतम है सबसे बड़ा पापी है बस दुनिया में तीन पापी सबसे बड़े और उन तीनों में सबसे बड़ा पाप पापकृतम लेकिन कुछ को पुकारते हैं भगवान श्रीकृष्ण की जी, आप ज्ञान की नाव पर चढ़ जाओ ज्ञान प्रवे नै सर्वम वृजिन संतरष्यसी जहां ज्ञान की नाव पर आके बैठे कि सारा पाप ताप तत्काल सर जाओगे इसलिए वेदांत के मार्ग में डरने या डराने की कोई बात नहीं है जैसे भक्ति के मार्ग में कल्याण होता है वैसे ज्ञान के मार्ग में भी कल्याण होता है तो किसी भी वाक्य का अर्थ समझने के लिए पहले पद का अर्थ समझना पड़ता है किसी को कहें कि गाय ले आओ ये बात से हुआ गाय ले आओ अब वो आदमी गाय शब्द का अर्थ ना समझता हो गाय पर का तो हमारी आज्ञा का पालन करेगा क्या करेगा समझता तो है नहीं इसी प्रकार ये वेदांत जो है ये बात के, के द्वारा वस्तु को समझाता है तो जिसको पद का अर्थ मालूम नहीं है सत्तोमसी महावाक्य है ये नाम नहीं है नाम में और महावाक्य में फर्क होता है क्या फर्क होता है महावाक्य में कई शब्द होते हैं और वो दो पदार्थ को एक बताने के लिए होते हैं और नाम जो है वो या तो पुण्य के लिए होता है या उसके प्रभाव से अंतकरण शुद्धि के लिए होता है या किसी इस किसी इष्टाचार वृत्ति के जन्म के लिए होता है तो नाम में और वाक्य में बहुत फर्क होता है तो पदार्थ पहले समझना चाहिए क्योंकि वाक्यार्थ विज्ञान विधि में विधान से पदार्थ का अवगम होना चाहिए अब तक पदार्थ है परमात्मा और स्वयं पदार्थ है जीव और असी पदार्थ है दोनों की एकता स्वम तो पदार्थ प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष है माने अपना आत्मा है और तत्पदार्थ परोक्ष है दोनों एक नहीं हो सकते इसलिए वेदांत में जो जहद अजहद लक्षणा करने की प्रक्रिया है जहती लक्षणा करेंगे तो चेतन ही छूट जाएगा अजहती लक्षणा करेंगे तो दोनों में बड़ा विरोध है इसलिए जहद जा, अजहद भागत त्याग लक्षणा से इस अर्थ को समझा जाता है अब लोग कहेंगे ये क्या गड़बड़जाला है ये गड़बड़झाला नहीं है ये जैसे आप बोलने में व्याकरण सीखते हैं ऐसे बात का मतलब समझने के लिए उसको समझने का तरीका भी सीखना पड़ता है एक हमारा मित्र था आंध्र का तो उसने कोई दुख की बात लिखी हिन्दी का अच्छा जानकार था उस समय विद्यापीठ में पढ़ता था फिर चला गया तो मैंने चिट्ठी में लिखा करे भाई ये समाचार सुन के तो हमको जैसे बिच्छू दंस मार गया अब उसको ये मुहावरा नहीं मालूम था उसने किताब निकाला बिच्छू माने क्या होता है दंस मारना क्या होता है, है? और उसकी चिद्धि आएगी हाय हाय हाय हैं? आपको बिच्छू डंक मार गया ये बड़े दुख की बात है अच्छा देखो जी है? इसमें क्या है ना बिच्छू शब्द का अर्थ लेना है ना डंक मारने का बिच्छू के डंक मारने से जैसा दुख होता है वैसा दुख हुआ है ना? इसको लक्षणा बोलते हैं जाति लक्षणा बिच्छू शब्द भी छूट गया ट मारना शब्द भी छूट गया अभी बोलने का ये ढंग है अच्छा देखो अजाती लक्षणा देखो क्या बढ़िया होती हमारे रोज के बोलने का ढंग है हमारे घर एक मेहमान आए उनसे हमने कहा कि दो कौर खा लो दो ग्रास खा लो और उनका अच्छी बात है अरे वो तो ना ना बोल रहे थे पहले ना ना बोल रहे थे हम नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे हमने कहा भाई दो ग्रास खाए अब खाने के लिए बैठ गए और खाली में से दो ग्रास साग मुंह में डाला और बंद कर दिया बोले तुमने तो दो ग्रास खाने को कहा है हम तीन नहीं खाएंगे ए? तो इसको बोलते हैं दो ग्रास सहित भर पेट खाओ उसका मतलब यह होता है दो ग्रास का अर्थ दो ग्रास की गिनती में नहीं है इसको अजाती लक्षणा कुछ कैसे है बोलने का ये बोलने का ढंग है बोलने की शैली है आँ... तो भाई ये तो वही सज्जन है कि कौन तो को हमने कल कल सायकाल चांदनी चौक में साफा बांधे हुए देखा था और वो कोट पहने हुए थे इस समय तो धोती कुर्ता में तो ये वही सज्जन है अरे वो कैसे होंगे वो चांदनी चौक था वो शाम थी और आज तो सुबह है बोले कि नहीं भाई चांदनी चौक भी छोड़ दो उन उनका जो साफा था उसका भी ख्याल मत करो आदमी एक है हमारा ये मतलब है ये स्थान भी मत लो वो स्थान भी मत लो आदमी की एकता लो इसको बोलते हैं भाग त्याग लक्षणा ज दजह लक्षणा किसी भी बात को करने समझने का एक ढंग होता है तो असल में वाक्यार्थ समझने की शैली जो है उसी को लक्षणा बोलते हैं ये अविधावृत्ति से होती है ये लक्षणावृत्ति से होती है तो सत्वमसी महावाद जो है उनमें क्या होता है तब देखो वो तथ्य है और ये स्वम है तो दोनों में एकता कैसे होगी दोनों में परस्पर विरोध है वो वहां है ये यहाँ है अच्छा फिर बोले कैसा अच्छा, दोनों का अर्थ छोड़ दो तो चेतनता किन मात्र ही दोनों में एक है वो भी चला जाएगा तो तब कैसे करना बोले भाई उसमें से परोक्षता छोड़ो और इसमें से प्रत्यक्षता छोड़ो दोनों को मिला करके एक कर लो इसकी परिच्छिनता छोड़ दो और उसकी परोक्षता छोड़ दो तो ये अर्थ करने की रीति होती है विद्वान लोग इसको जानते हैं तो लक्षणा के द्वारा संशोधन करके और दोनों की चिदात्मा का संग्रह करके ज्ञातवा समात्मा नमता द्वयो भवे अपने आप को जान करके अद्वैत हो जाना चाहिए अपने आत्मा के सिवाय ये जब तक मैं देह हूं मैं परिच्छिन्न हूं ये ये धारणा बनी हुई है तब तक दुनिया अलग है मैं अलग हूँ और जहां ये ज्ञात हुआ परमात्मा का स्वरूप एक है और वही आत्मा है तो ये दुनिया बिल्कुल अलग नहीं होती है तो इस प्रकार भाग त्याग लक्षणा करके पहले अपने मैं को ढूंढना चाहिए कि हमारा मैं क्या है रसादि पंचीकृत भूत संभवम भोगालयम दुःख सुखादि कर्मणाम शरीरमाद्यंत वादि कर्मजम मायामयम स्थूल मुखाधित्मना ये स्थूल शरीर जो है पंचकोशात्मक ये आत्मा की उपाधि है ये आत्मा नहीं है जो भी चीज अनेक चीज से बनी होगी मिश्रण करके और आत्मा तो एक है साक्षी तो एक है और बहुत चीज जो बनी होगी बहुत चीजों से वो मोटर की तरह बनी होगी तो ये शरीर जो है ये तो नासवान कर्मों से बना हुआ है ये मायामय है ये आत्मा की स्थूल उपाधि है और ये तो पंच कोशात्मक है इससे भी भीतर है सूक्ष्म शरीर और उसमें मान बुद्धि दस इंद्रिय प्राण ये उसमें मिले हुए हैं सत्रह हो गए मन बुद्धि ये दो दस इन्द्रिया बारह और पांच प्राण सत्रह और ये कहाँ से होता है तो ये अपीकृत पंच महाभूत से होता है बहुत पंचभूतमय भी दिखाई तो पड़ते हैं लेकिन लोग कभी समझने की कोशिश तो करें वो तो नोट को पहचानने की जितनी कोशिश करते हैं उतनी कोशिश भी परमेश्वर को पहचानने के लिए नहीं करते हैं एक लड़की लड़का देखना हो ब्याह करने के लिए तो सुख तो, हैं तो कितनी पता लगाते हैं, कितना पता लगाते हैं कितनी जांच पड़ताल करते हैं एक दवा लेनी हो और कहीं से कोई व्यापार करना हो कितनी अक्कल लगाते हैं परंतु आत्मा को समझने के लिए तो कोई अकल लगाते ही नहीं है तो महाराज ये बात ऐसी है कि देखो हम ये फूल लेते हैं अपने हाथ में ये पंचीकृत पंचभूत से बना हुआ है पंचीकृत माने इसमें पांच हैं इसमें सुगंध है वो मिट्टी की है इसमें रस है वो पानी का है इसमें रूप है वो अग्नि का है इसमें स्पर्श है वो वायु का है इसमें जो शब्द है वो आकाश का है पांच चीजों के एक में मिलने से ये फूल बना है लेकिन हमारी जो देखने वाली आंख है वो क्या पांच चीजों के मिलने से बनी है वो तो सिर्फ रूप देखती है कान सिर्फ शब्द सुनता है नाक सिर्फ गंध सूंघती है जीभ सिर्फ स्वाद लेती है नाक सिर्फ गंध सूंघती है तो एक एक विषयों को ग्रहण करने के लिए जो एक एक इंद्रियां इंद्रिया है ये अपंचीकृत पंचभूत से बनी हुई हैं, इनमें पांच मिले हुए नहीं हैं, ये अलग अलग हैं। इसी से मनुष्य को सुख दुख मालूम पड़ता है और कारण शरीर जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं ये भी शरीर है कि इसमें कई चीजें इसमें मिली हुई हैं। अब इसके बाद एक अनादि अनिर्वचनीय अविद्या है ये मत समझना कि जो बात समझ में नहीं आती उसको अनादि कह दिया जाता है और वे तो वो लोग हैं जिनको दर्शन की महक भी कभी नहीं मिली है वह ऐसे लोग महाराज किसी लिखने वाले लोग कहते हैं कि तो जो बात समझ में नहीं आती है उसका नाम अनादि है और फीसिस लिखना अलग चीज है और ब्रह्म ज्ञान होना दूसरी चीज है तो ये बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े जज बड़े बड़े विद्वान बैरिस्टर है ये इनकी बुद्धि चाहे कितनी भी बड़ी हो परंतु वो दुनियादारी को समझने में उनकी बुद्धि बड़ी है परमात्मा के समझने में तो बिल्कुल बच्चे ही है कुछ नहीं जानते हैं कभी कभी ऐसे ऐसे मिनिस्टर बैरिस्टर अरे मास्टर सब चर्चर होते है न तो, कभी कभी बहुत से चर्चर लोग बहुत से चर्चर लोग मिलते हैं लेकिन अब उनको तो बच्चे ही समझ के चुप होना पड़ता है कि भाई ये इस विषय में बच्चे हैं जानते नहीं हैं क्योंकि जो एक विषय का जानकार ना जानकार होए और दूसरे का ना हो तो दूसरे विषय में वो बिल्कुल बच्चा है और व्याकरण का विद्वान व्याकरण का विद्वान भी वेद का मंत्र बोलने में बिल्कुल बच्चा है और वेद का विद्वान भी व्याकरण शास्त्र में बिल्कुल बच्चा होता है ये पद्धति है इसकी तो ये अनिर्वचनीयता क्या होती है अविद्या की ये अपने आप पढ़ने से नहीं मालूम पड़ता है अनादिता क्या होती है अच्छा देखो अपनी आदि कहाँ है कोई तो बता रहे बतावे कि हमारी आदि कहाँ है आ, कि माता के पेट से बाहर निकलने पर हमारी हमारी यादि है कि माता के पेट में आने पर हमारी आदि है कि बाप के बीज में हमारी आदि है हैं, कि बाप ने जो अंगूर खाया था उसमें हमारी आदि है कहाँ है हमारी आदि कोई तो पता लगावे को तो अज्ञान का नाम अनादि नहीं होता है तो ये अज्ञान तो बिल्कुल अपरोक्ष है अहम अज्ञा मालूम पड़ता है कि मैं अज्ञानी हूँ अज्ञान दृश्य है अज्ञान, अज्ञान अनुभव सिद्ध है और अज्ञान आदि है तो हाँ जो आंख आदि इंद्रियों से दिखाई पड़े उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं है ना? अक्ष माने आख कान ना जी ये एक एक से अलग अलग जो मालूम पड़ता है ना शब्द स्पर्श रूप रस गंथ ये प्रत्यक्ष है और जो इनसे नहीं मालूम पड़ता है बहुत सूक्ष्म होता है खुद दिन दुर्गीन से भी नहीं मालूम पड़ता है स्वर्ग नरक आदि है उसको परोक्ष बोलते हैं परोक्ष परोक्ष माने इंद्रियों से परे अक्षण परोक्ष और अपरोक्ष होता है जैसे अपने मन काम है क्रोध है लोभ है दूसरे को तो मालूम नहीं पड़ता ना दूसरे लोग तो झूठ का अंदाज करते हैं ये भी एक बड़ा भारी खेल है कि लोग दूसरे के मन के बारे में पक्का मान लेते हैं कि इनके मन में ये बात है वो तो, तो बड़ी गलती होती है अपने मन में जो राज होता है वो अपरोक्ष होता है अपना सपना हम जानते हैं दूसरा नहीं जानता है अपनी सुसुप्ति हम जानते हैं दूसरा नहीं जानता है परंतु ये अपरोक्ष भी कभी रहता है कभी चला जाता है जैसे सुसुप्ति आई चली गई सपना लगा टूट गया राग द्वेश हुआ टूट गया काम क्रोध हुआ टूट गया लेकिन अपना आपा जो है वो ऐसा अपरोक्ष है पर, अपरोक्ष है वो भी पर ऐसा अपरोक्ष है कि वो कभी निमंत्रण खाने नहीं जाता न स्वर्ग में जाता न नरक में जाता न यहाँ न वहाँ वो तो अपना आपा जैसा है वैसा है वो स्थान में घूमता नहीं काल में बदलता नहीं वो बस्तु के रूप को ग्रहण करता नहीं जान स्वरूप अखंड है ऐसा तो देखो एक हुआ प्रत्यय, शब्द स्पर्श आदि विषय फूल प्रत्यय है स्वर्ग नरक कहिए पर परोक्ष है और काम क्रोध आदि स्वप्न तो जाग सुसुक्ति आदि कहिए अपरोक्ष है और अपना आपा जो है अपना आपा जो है वो साक्षात अपरोक्ष है और इसी की ब्रह्मता ज्ञात नहीं है अज्ञान कहाँ है अज्ञान सिर्फ ये है कि जिसको हम अद्वितीय ब्रह्म नहीं जानते ये जो साक्षात अपरोक्ष असंग पुरुष आत्मा ज्ञान स्वरूप है इसको हम ब्रह्म नहीं जानते ये नहीं जानते हम का भी और इस अज्ञान को मिटाता है वेदांत कि असल में तुम जो हो बाबू वो छोटे नहीं हो वो स्थान में रहने वाले केचुए की तरह छोटा नहीं था और वो उड़ने वाला आकाश की तरफ उड़ने वाला नहीं है वो बदलने वाला नहीं है उसमें न जन्म है न मरण है न स्वर्ग है ना नरक है वो अपना आपा है आ, तो दुनिया की चीजों को जो पकड़ करके रखा गया है लो भाई वेदांत की बात कर लें तो ये उपाधि के भेद से अब कहो उपाधि क्या होती है ये जो चीज अपना स्वरूप ना हो बाहर से आके जुड़ जाए उस बाहर से आई हुई इल्लत का नाम उपाधि होता है इल्लत का नाम उपाधि होता है जैसे बिजली बिजली की रोशनी कैसी होती है असल में बिजली तार में रहती है तो उसमें कोई रोशनी नहीं है बल्ब में आई शब्द रोशनी हुई अच्छा पंखा बिजली तार में रहती है तो घूमती नहीं है लेकिन पंखे में आती है तो उसको घुमाने लगती है घूमने लगती है तो पंखे की उपाधि से बिजली वायु फेंकती है और बल्ब की उपाधि से बिजली रोशनी फेंकती है और एयर कंडीशन की उपाधि से बिजली ठंड फेंकती है हीटर की उपाधि से बिजली गर्मी फेंकती है बिजली क्या है गर्म है ठंडी है कि हवा है कि रोशनी है वो है क्या तो ये दूसरे के संसर्ग से बिजली में से ये चीज निकलती है तो ये आत्मा की उपाधि है क्या है मन है बुद्धि है आंख है कान है नाक है जीव है इन्हीं उपाधियों के कारण ये अनेक प्रकार का मालूम पड़ता है जिस उपाधि में जाकर के मिलता है जिस कोष में वैसा हो जाता है जैसे फटिक ये बिल्लौरी पत्थर हो उसको लाल, लाल कागज पर रख दो तो लाल मालूम पड़ेगा पीले कागज पर रख दो तो पीला मालूम पड़ेगा वो न लाल है न पीला है इसी तरह ये जो है हा और ये, ये अनादि अनिर्वचनीय जो है ये बहुत अद्भुत है अनिर्वचनीय का अर्थ होता है जिसको हा और ना नहीं बोला जा सके जैसे ब्रह्म दृष्टि से देखते हैं अनुभव में तो दूसरी कोई चीज नहीं है तो दूसरी चीज को हाँ नहीं बोल सकते लेकिन व्यवहार में देखते हैं तो सब दूसरी चीजें मालूम पड़ती हैं तो इनको ना नहीं बोल सकते तो बोले कैसी है दुनिया कैसी है जैसा है वैसा है जैसी है वैसी है अनिर्वचनीय का अर्थ है कि इसका निर्वचन नहीं कर सकते हैं तो और अनादि का अर्थ है कि सचमुच इंद्रियों के द्वारा अनुमानों के द्वारा अर्थ आपत्ति के द्वारा अनुपलब्धि के द्वारा जिसकी आदि का कभी साक्षात्कार होना शक्य नहीं है और चीज मालूम पड़ती है अच्छा जैसे लोग कहें कि हम सब कुछ जान सकते हैं काचा अच्छा जी सब कुछ जान सकते हैं तो आप ये बताइए कि आप कब नहीं रहेंगे बताइए और आपको मालूम पड़ेगा कि आप आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम नहीं हैं आप बताओ कि आपको कब ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं नहीं हूं मैं नहीं हूं ये मालूम पड़ेगा तो आप हैं न है? अच्छा आप अज्ञान स्वरूप हैं ये बात आपको कब मालूम पड़ती है जब भी मालूम पड़े कि मैं अज्ञान स्वरूप है मैं अज्ञान स्वरूप हूं तो आपको तो मालूम ही पड़ रहा है मालूम पड़ना ही तो ज्ञान है तो आपको कभी ये मालूम नहीं पड़ सकता कि मैं अज्ञान स्वरूप हूं या मैं मर गया मैं मर गया ये अनुभव कभी किसी का हो ही नहीं सकता इसलिए आत्मा अमृत है और मैं बिल्कुल जड़ हूं पत्थर की तरह ये अगर आपको मालूम भी पड़े तो चूंकि मालूम पड़ता है इसलिए आप पत्थर नहीं है अब उसी पत्थर को मैं समझेंगे तो आप छोटे से लगेंगे तब आपके ऊपर घन की चोट भी घन की चोट, हथौड़े की चोट भी पड़ेगी तब आपको तो कोई उठा के कहीं ले भी जाएगा और यदि आप पत्थर नहीं मालूम पड़ना आप हो आप ज्ञान स्वरूप हो तो आपको हथौड़े की चोट लगेगी न कोई उठा के ले जाएगा न आप बनाले के पत्थर बनेंगे न मंदिर के पत्थर बनेंगे क्योंकि आपको तो एक जड़ता को मैं मान करके उसके साथ अपनी गति गति मानते हैं तो भाई ये आत्मा जो है ये असंग है किसी के साथ जाता नहीं है इसका जन्म नहीं है इसका मरण नहीं है इसमें द्वैत नहीं है जरा खुली अक्कल से विचार करो जो तुमको किसी ने कहीं सिखा दिया है सुनते हैं जगन्नाथपुरी में एक राजा थे तो उनके राजा के जो गुरुजी थे वो बड़े मूर्ख थे परंतु उन्होंने अगर हमारे क्या नाम है कोई दूसरा पंडित आवेगा तो हमारे जजमान को फोड़ लेगा तो उन्होंने राजा के कहा कि आपके यहाँ कोई भी पंडित आवे तो उसकी आप परीक्षा ले लिया करो कि ठीक है कि नहीं राजा ने कहा क्या परीक्षा ले महाराज आप तो हमारे गुरु जी ने बता दो तब उन्होंने उसको सिखाया कि शुक्लाम वर विष्णु विष्णुम सती वर्णम चतुर्भुदम ये जो श्लोक है इसमें दही का वर्णन है।, है शुक्लाम वर विष्णु सफेद सफेद तो होता ही है।, है और सारी दुनिया में व्याप्त है और, और कतुर लोग जो है इसका भोजन करते हैं प्रसन्न बदम जाए खाने में कितनी खुशी होती है आ, और सर्व विघ्नोपांत है यात्रा में चलते हैं तो विघ्न मिट जाता है तो राजा ने याद कर लिया अब जितना जो कोई पंडित आवे उससे वो पूछे इस श्लोक का अर्थ बताओ अब दही तो कोई बतावे ही नहीं कोई भी पंडित इस अर्थ दही ना बतावे वो समझते थे सब मूर्ख है तो ये पंथ चलाने वाले लोग जो होते हैं न <laughs> बिल्कुल ऐसे सुगलाम्बर धर्म का अपने अपने तेलों को पंथ चलाने वाले लोग अपने अपने अपने तेलों को सुगलाम्बर धर्मकार्त का दही समझा देते हैं और वो फिर किसी को पास नहीं करते हैं सबको फेल करते <laughs> सबको फेल कर दिया ये बात तो इन्होंने बताई नहीं <laughs> <laughs> हाँ अब थोड़ा जल्दी तो करना पड़ेगा स्वामी जी जो तो ही तो हैं और अभी तो ये एक तो दूसरे से चिपकता नहीं है चीज बदलती जाती है बदल उसके बदलने से बदलता नहीं है दूसरे इसमें जन्म मरण नहीं है जन्म मरण उसका होता है जो काल के अंदर होता है जो काल का साक्षी होता है उसका जन्म मरण नहीं होता और दूसरे से चिपकता है वो जिसके दूसरा होता है और जिसके दूसरा है ही नहीं वो चिपकता नहीं है तो विचार मनुष्य को खुले दिल से करना चाहिए उसमें हमारे पंथ का विचार है ना और हमारी पोथी का विचार ऐसे नहीं होता है हमारे बाप का विचार इसमें नहीं चलता है सीधी बात है इसमें सब सात्य कुमित ब्रवाणा खारम जलम का पुरुषा अस्िबंती ये हमारे बाप का कुआं है पानी खारा है तो क्या हम तो यही पियेंगे तो वो बात विचार में नहीं चलती खुले दिल से विचार करना पड़ता है अब बुद्धि में तीन वृत्ति देखने में आती है वृत्ति माने बर्ताव बर्तना तीन बर्ताव क्या देखने में आता है एक तो जागृत अवस्था होती है एक स्वप्न अवस्था होती है और एक सुसुप्ति अवस्था होती है सबको ये अनुभव आता है कि एक हमारी ऐसी अवस्था हो गई थी जिसमें न हम जाग कर विषयों का ग्रहण कर रहे थे और न तो सपना देख रहे थे गार निद्रा गार निद्रा हो गई थी कहाजी तो इसमें होता क्या है जो जागृत है वो स्वप्न और सुसुप्ति नहीं है जो स्वप्न है वो जागृत और सुसुप्ति नहीं है जो सुसुप्ति है वो जागृत और स्वप्न नहीं है तो ये तीनों तो एक दूसरे में रहते नहीं लेकिन मैं ऐसी चीज है जो तीनों में रहती है तीनों को हमने देखा हम ही को तो अनुभव है ना कि जब सुसुप्ति हो गई थी जत्र माता माता बहोति पिता पिता भवती जहाँ माँ माँ नहीं है बाप बाप नहीं है जहाँ देवता देवता नहीं है जहाँ वेद वेद नहीं है एक ऐसी अवस्था हुई थी और वो मैंने देखी हुई है ऐसी गार सु हमने देखी है तो ये वृत्तियां जो है ये बुद्धि की हैं एक दूसरे में नहीं रहती हैं और इनसे परे जो इनका साक्षी है वो ब्रह्म केवल शिव है ये तो बुद्धियां जो हैं वो देह इन्द्रिय प्राण आदि के संग से बदलती रहती हैं कभी तमोगुणी वृत्ति रहती है कभी रजोगुणी वृत्ति रहती है कभी सत्वगुणी वृत्ति रहती है अब वेदांत ये करता है कि नित्य प्रमाणिन निराकृता खिलो हृदय समास स्वादित चिंतना अमृता मैं ये सोच के नहीं सुना रहा हूँ कि आप सुनेंगे और तत्व ज्ञान हो जाएगा ये सोच के नहीं सुना रहा हूँ ये इसलिए सुना रहा हूँ कि ये भी कोई चीज है इसके प्रति आपकी गौरव बुद्धि रहे ये नहीं आ, कि किसी बच्चे ने आके कह दिया कि ये सब तो ऐसे ही बकबाद है और ये घटपट की खटपट है आ, आ, तो ये सब झाला है तो ऐसे एक बहुत उत्तम वस्तु का तिरस्कार होता है और इसका तिरस्कार बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि स्वयं आपके जो परमेश्वर हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, विष्णु हैं, वे भी इसका तिरस्कार नहीं करते इसको आत्मा के रूप से धारण करते हैं तो आप छोटे मुंह बड़ी बात करके इसका तिरस्कार न करें बड़ी उत्तम वस्तु है तो ये तो वेद वेदांत का परम तात्पर्य है तो अपने आत्मा के सिवाय नेति नेति वचन से सबका निराकरण हो जाता है और चिदघन अमृत जो है उसका आस्वादन होता है इसलिए दृश्य प्रपंच का छोड़कर के दृश्य प्रपंच को छोड़कर के अपने आत्मानंद रस का आस्वादन करना चाहिए जैसे किसी को फल मिल जाए तो परमंश रामकृष्ण ने कहा कि एक बार कुछ लोग एक बगीचे में गए वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया आम पके हुए पके हुए पड़े हुए थे तो एक सज्जन ने तो कागज कलम हाथ में लिया और देखना शुरू किया कि कितने पेड़ हैं और किस जाति के कितने हैं कैसे कैसे आम इसमें पैदा होते हैं कितने में ये उगता है ये सोचने लगे और एक आदमी ने जाके बस बढ़िया बढ़िया आम सुनके और खाना शुरू कर दिया जब तक वो गिनती लगा के आए, तब तक उसका पेट भरा चलो ऐसे, चलो तो वो तो गिनती लगाए के रह गए और वो खाया है तो ये दुनिया में गिनती लगाने का काम दूसरा है और ब्रह्मानंद रस का आस्वादन करना ये दूसरी चीज है तो जैसे रस पी करके मनुष्य नारियल का पानी पी करके नारियल का फल छोड़ देता है तो इसी प्रकार ये स्वाद लेने का है आत्मा का न जन्म है न आत्मा की मृत्यु है मृत्यु होगी तो उसको तुम देख नहीं सकते अनुभव में नहीं है और जन्म हुआ तो तुमने देखा कि ये जन्म हुआ तो उससे भी पहले तुम हो न ये क्षीण होता है न बढ़ता है न पुराना पड़ता है विशेषताएं सारी की सारी दृश्य में दृष्टा में नहीं है ये तो परम प्रेमास्पद स्वयं प्रकाश सर्वगत और अद्वय है इस प्रकार ज्ञानमय सुख स्वरूप परमात्मा में ये दुखमय संसार क्यों प्रतीत हो रहा है का अज्ञान तो ध्यात प्रतीयते ज्ञाने बिलीय हित विरोध ते केवल ना समझने के कारण ना समझी ही दुख का हेतु है न ईश्वर का बनाया हुआ दुख है ना कर्म का बनाया हुआ दुख है ना अभ्यास का बनाया हुआ दुख है ना समझी ही दुख है और भ्रम हो गया जो चीज जैसी नहीं है उसका वैसा अभ्यास हो गया तो जहाँ ज्ञान हुआ वहाँ इसका लोप हो जाता है यदि एक चीज दूसरी चीज के रूप में मालूम पड़ रही हो ब्रह्म से तो उसको बोलते हैं अध्यास रस्सी का साप मालूम अध्यास है अध्यास है अध्यास और सीप का सीप का चांदी मालूम पड़ना इसका नाम अध्यास है तो आत्मा का कर्ता भोक्ता मालूम पड़ना इसी का नाम अध्यास है परिच्छिन मालूम पड़ना अभ्यास है इसकी जन्म मृत्यु मालूम पड़ना अभ्यास है तो जैसे असर्प में सर्प की भावना है वो अध्यास है इसी प्रकार परमेश्वर में ये जगत है परमात्मा चिदात्मक है विकल्प माया से रहित है ये पहले अहंकार की कल्पना होती है दुनिया जितनी मालूम पड़ती है यहाँ तक कि भगवान आके दर्शन दें उस तो किसको मालूम पड़ेगा जब इस देह में अहंकार बैठा हुआ होगा तो वो कहेगा हमको भगवान का दर्शन हो रहा है पहला संसार अहंकार है इसके बाद दूसरी चीजें मालूम पड़ती हैं और ये जो अहंकार है वो दृश्य को दृष्टा में आरोपित करके दृणमात्र वस्तु में दृश्य को आरोपित करके होता है वो तो निराम है केवल पर ब्रह्म है ये बुद्धि में इच्छा है राग है सुख दुख का भेद है ये सब संसार का कारण है और देखो असली बात तो ये है कि जो सुसुक्ति में नहीं रहता है वो दरअसल है नहीं जो हम हम हम तो रहते हैं और हमारी सुसुक्ति रहती है और सुसुक्ति में जिसका लोप हो जाता है उसका अभाव हो जाता है वो है नहीं वो तो आत्मा सुखद स्वरूप से ही मालूम पड़ता है नादि अविद्या से उद्भव जो बुद्धि उद्भूत जो बुद्धि उसमें प्रतिबिंब पड़ता है उस प्रतिबिंब प्रकाश को ही जीव कहते हैं और आत्मा अंतकरण की वृत्ति बुद्धिवृत्ति का साक्षी है बुद्धि बुद्धिवृत्ति से बिल्कुल अलग है जब वो अंतकरण सोचता है मैं सुखी हूं तब आत्मा सुखी नहीं है और जब अंतकरण सोचता है कि मैं दुखी हूं तब आत्मा दुखी नहीं है वो तो साक्षी होकर के बिल्कुल अलग है और वो बुद्धि से परे है और अपरिच्छिन्न है बिंब साक्षा आत्मियाम प्रसंग अब तक हजारों बार अपने को दुखी मान चुके हैं और वो दुख आज कहा है हजारों बार अपने को सुखी मान चुके हैं आज जो सुख कहा है वो सुख उड़ गया धूल जैसे उड़ती आंधी में वैसे वो सुख उड़ गया और जैसे आधी में धूल उड़ जाती है ऐसे ही दुख उड़ गया हमने उस समय समझा आए आए हम तो सुखी हो गए हम तो दुखी हो गए अरे वो एक तो आ, एक उड़ती हुई चीज आई थी तुम्हारे साथ दिपक गई थी और जैसे भूत का आदेश हो जाए ऐसे मान लिया कि हम सुखी दुखी है कौन सा सुख तुम्हारे साथ रहा और कौन सा दुख रहा तुम्हारे साथ तम सुखम उपनतम दुख में कांत तो वीचे ईर्गत छत्यु चक्र ने क्रमेणा ये तो रस के पहिए की तरह चलते रहते हैं कभी सुख आता है कभी दुख आता है दुनिया में कभी कोई मिलता है और बिछोड़ता है जो फराशो जरा जो फलता है वो जग जाता है जो बरा बुताना जो जलता है वो बुझ जाता है वेदांत के प्रति हीन भावना रखना ये मनुष्य का अपराध है वो डर दर डरता है कि कहीं हमारी एक धर्म न हमारा धर्म न छूट जाए हमारी उपासना न छूट जाए हमारा योग न छूट जाए शत्रु को बलवान देख करके जैसे कोई आंख बंद कर लेने की कोशिश करे ना ऐसे महाराज ये लोग आंख बंद कर लेने की कोशिश करते हैं असल में एक तो है हिदबिंब और एक है साक्षी आत्मा और एक है बुद्धि ये तीनों चीज एक ही जगह रहती है और एक तो है साक्षी आत्मा और एक है बुद्धि और एक है बुद्धि में साक्षी आत्मा का आभास ये तीनों मिल जाते हैं तो बुद्धि बदलती रहती है और आभास अभिमान करता रहता है और साक्षी में ना परिवर्तन है और ना तो अभिमान है इसलिए मनुष्य जो है आ, आ, ये भूल में पड़ जाता है जड़ता अजड़ता ये सब उसमें आ जाती है इसलिए भाई देखो गुरु से वेद बात से विद्या प्राप्त करके सत्व ज्ञान प्राप्त करके सत्य का अनुभव करो इसमें किस किसी प्रकार की उपाधि नहीं है ये आत्मा अपने आप में स्थित है और जो दृश्य के रूप में मालूम पड़ता है उसको एक बार पट्टे खाते में डाल दो उसको मिटाने की जरूरत नहीं फोड़ने की जरूरत नहीं उसका विचार मत करो अपने आप में सिद्ध हो जाओ ये आत्मा प्रकाश रूप है अज है अद्वितीय है और एक बार एक बार केवल एक बार ही मालूम पड़ता है दो बार मालूम पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है यही उपासना से निरक्षणता है उपासना में बारंबार बारंबार बारंबार दोहराना पड़ता है और इसमें बारं बारंबार दोहराना नहीं पड़ता यह अत्यंत निर्मल है विशुद्ध विज्ञानगण है निरामय है सम्पूर्ण है आनंदमय है निर्विकार है एवं शेख जय दयाल जी कभी कभी बोलते बोलते तो निकुना ही हो विज्ञानमय आनंदमय चिन्हमय का ये ये ध्रुव आनंद अचल अचलानंद विमलानंद आनंद। सदानंद विशुद्धानंद विज्ञान आनंद घन <laughs> आनंद घर आनंद घन आनंद नहीं घन आनंद घन <laughs> आनंद निरामय आनंद संपूर्ण आनंद आनंद आनंद निष्क्रिय आनंद ये आत्मा है मुक्तानंद अचिंत्यानंद अतीन्द्रियानंद अभिक्रियानंद अनंत आनंद ये यही अपना स्वरूप है रात दिन इसको ना रहे इसका चिंतन करना चाहिए और वेदवादी लोग जो वेद वेदांत को जानने वाले हैं वो इसी का अनुसंधान करते हैं एवं सदात्मान अखंडित आत्मना विचार मानस्य विशुद्ध भावना इस प्रकार जो अखंडित आत्मा का विचार करता है उसकी भावना शुद्ध हो जाती है और अविद्या उसकी मर जाती है फिर अविद्या के जो बच्चे कच्चे हैं वो भी मर जाते हैं जैसे रसायन से रोग की निवृत्ति हो जाती है वैसे हो जाती है रोज एकांत में बैठना चाहिए और अपनी कुंदियों को संसार की ओर से लौटाना चाहिए और मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और विमलांतर आशया अपने हृदय को निर्मल रखना चाहिए और एक वस्तु का चिंतन करना चाहिए और पराधीनता महाराज पराधीन का पूजा करने तो एक बार का दिया ले आओ तो फिर बत्ती ले आओ अच्छा तो फिर तो तो दिया सलाई ले आओ कर, इसको जला दो नौकर पर काम कर <coughs> और फिर ध्यान करने के लिए बैठे तो एक नौकर पंखा जलने लगा अभी नौकर से पंखा जलवा के जो ध्यान होता है ना एकाती न एकाकी जैसे चित्तात्मा एकाथीकार थे असहाय केला चाटी कुछ नहीं चाहिए केला तो चाटी रहेंगे तो ध्यानवान नहीं होगा विज्ञान दृक्के विविधता आसीनोपार इन्द्रिय एक वस्तु का ध्यान करना चाहिए दूसरा कोई साधन नहीं रखना चाहिए केवल विज्ञान पर दृष्टि होनी चाहिए अपने स्वरूप में बैठना चाहिए ये जो दुनिया दिखाई पड़ रही है विश्व दिखाई पड़ रहा है का इसको सर्वकारण कारण आत्मा में लीन कर लेना चाहिए और पूर्ण चिदानंदमय होकर के बैठना चाहिए न बाज्यम न च किंचदातरम ये ब्रेदारण्य कुकृत का तो नहीं है फिर तो क्या बाहर है और क्या भीतर है इसका कुछ पता नहीं है समाधि लगाने की पद्धति क्या है कि ओंकार का चिंतन करना चाहिए ये जितनी सृष्टि दिखाई पड़ रही है ये सब ओंकार में समायी हुई है और ओंकार बाचक है और सारा विश्व सहित पर ब्रह्म परमात्मा वाच्य है अज्ञान के कारण ये दुनिया मालूम पड़ती है ज्ञान से नहीं मालूम पड़ती है तो पहले जो विश्व स्कूल प्रपंच है उसको अकार में जो सूक्ष्म प्रपंच है उसको उकार तेजस में और जो कारण प्रपंच है उसको मकार प्राग्ञ में लीन करके समाधि पूर्वक ये नहीं समझना चाहिए कि हम ये हो गए आ, अपने को आ, अकार को उकार में उकार को मकार में लीन करके विश्व को तेजस में तेयस को प्राग्ञ में लीन करके और अंत में मकार को भी अपने चिदघन आत्म स्वरूप में लीन कर लेना चाहिए और जो तो हम परम ब्रह्म सदा विमुक्तिमत विज्ञान दृग मुक्त उपाधि तो वाला वही मैं परम ब्रह्म हूँ सदा विमुक्ति वाला और मैं विज्ञान दृक् हूं मुक्त हूं कोई भी उपाधि मेरा स्पर्श नहीं करती है इस प्रकार वो दो तरह से होता है एक लय प्रक्रिया है और एक बाद प्रक्रिया है तो ये दुनिया दिखाई पड़ती है जैसे घड़ा है तो घड़ा को छोड़ करके मिट्टी में लीन मत करो ये देखो कि घड़े की जितनी सकल सूरत है बनावट है वो मिट्टी से जुदा नहीं है मिट्टी से पृथक जो घड़े का चाल है उस चाल को छोड़ देना इसी प्रकार परमात्मा से पृथक ये संसार है इस चाल को छोड़ देना ये सकल सूरत जो होती है वो सत्र से पृथक नहीं होती है अपने आनंद में मग्न हो जाए और दूसरे को भूल जाए और स्वप्रकाश सुख में स्थित हो जाए अचल समुद्र के समान इस प्रकार समाधि योग के द्वारा इंद्रिय के जो विषय हैं वो निवृत्त हो जाते हैं और सारे शत्रु जो हैं हैद्ध करने वाले वे निवृत्त हो जाते हैं और परमात्मा दृश्य होता है परमात्मा का दर्शन हो जाता है इस प्रकार अपने आप का निश्चय ध्यान करके मनुष्य को संपूर्ण बंधनों से रहित होना चाहिए और प्रारब्ध से जैसा कुछ दुख आ जाए उसको बिना अभिमान किए कि मैं सुखी दुखी हूँ उसको पार कर जाना चाहिए वो सब अपने आप में डूब जाता है जो आदि में है जो मध्य में है जो अंत में है उसके साथ भय लगा हुआ है वो मर जाता है इसलिए इसका ख्याल करके इसका ख्याल करके छोड़ दिया जाए और जो कर्म से उपासना से भाव से जो बनता है वो सब हितवा समस्तम विधिवाद चोदितम ये करो ये मत करो ऐसा जो विधिवाद है उस उसको सब को छोड़ करके अपने स्वरूप भूत परमात्मा का भजन करना चाहिए और अपने में आभेद से ही इस सृष्टि को देखना चाहिए जैसे समुद्र में जल है जैसे दूध में दूध है जैसे आकाश में आकाश है जैसे वायु में वायु है इसी प्रकार अपने आत्मा में ये समग्र सृष्टि है निराकृत श्रुति युक्ति मानतो जथेन्दु भेदो दिशा दिग्भ्रमादया और युक्ति और अनुभव ऐसी ये जो अद्वैत सृष्टि है ये बिल्कुल अशुद्ध है निराकृत है जैसे बहुत सारे चंद्रमा आकाश में नहीं होते दो चंद्रमा नहीं होते और मालूम पड़ते हैं जैसे दिग्भ्रम में दिशा बदल नहीं जाती और मालूम पड़ती है वैसे प्रकार उसी प्रकार ये बुद्धि से सृष्टि मालूम पड़ती है जब तक सब परमात्मा का स्वरूप मालूम न पड़े तब तक परमात्मा की आराधना करनी चाहिए श्रद्धा भक्ति के साथ उसको परमात्मा का दर्शन होता है श्री राम भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मण ये संपूर्ण सार का वेदांत का संक्षेप संग्रह है और रहस्य है मैंने तुमको बताया है जो इसकी आलोचना करता है वो बुद्धिमान होता है और पाप पापराशी से छूट जाता है ये जो दुनिया दिखाई पड़ रही है ये माया है तुम मेरी भावना करके अपने मानस को शुद्ध कर लो और आनंदमय निरामय हो जाओ अब भक्ति की बात जितनी है अध्यात्म रामायण में वो तो आपने सुनी है ना ये तो महाराज इतने अध्यायों में से एक अध्याय मात्र केवल वेदांत का आया और उसको सुन के भी डर जाते हैं लोगो ना। यदि चालीसों अध्याय इसके साठों अध्याय वेदांत के होते सब तो कोई सुनता ही नहीं इसको इसमें तो देखो रामचरित्र है इसमें भक्ति है